भासार्थ और वह इंद्र बड़ी सेनाओं के साथ आया तथा अपने महान साध्य से दावा पृथ्वी को वशीभूत किया शत्रुओं के संहार के लिए आतुर इंद्र ने लोहे के बने हुए अस्त्र को धारण किया मित्र एवं वरुण के लिए मित्र के सुख के जनक को प्रहिष्ट किया भासार्थ अब विविध शब्द करते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 तब वितृ के नष्ट होने पर अत्यंत घोर अंधकार नष्ट हो गया तेजसवी इंद्र सबसे पहले अपने महान सामर्थ्य से सबका स्वामी हो गया भाषार्थ हे इंद्र वितृ संहार के अनंतर सब यज्ञकर्ता ऋत्विज सोम युक्त स्तुति से तेरे सामर्थ्य को बढ़ाते हैं इंद्र के हनन साधन वज्र से ताड़ित दुर्दर्ष मित्र का नाश कर देने पर लोगों ने अन्नभक्षण किया जैसे अग्नि अपनी ज्वालाओं से अन्नभक्षण करता है भाषार्थ हे स्तोदाओं उत्कर्षमय वेद मंत्रों से युक्त एवं मित्र के प्रति प्रेमादार से कहने योग्य स्तुतियों से बहुत स्नेह भावों से युक्त स्तुत्य इंद्र की प्रशंसा करो इंद्र ने दभीति राजा के लिए ध्वनि एवं जُمুরী नामक असुरों का संहार किया है वह श्रद्धा युक्त मन से श्रेष्ठ स्तुति को श्रवण करता है भाषार्थ हे इंद्र तू प्रचुर संपत्ति एवं श्रेष्ठ अश्वों से युक्त संपूर्ण ऐश्वर्य मुझे दे सदैव अर्चना स्तोत्र पाठ करता हुआ मैं जिन धनों की इच्छा करता हूं जिन उत्तम धन और इस स्तोत्र से हम सभी पाप कष्टों को पार करें आज हम जो स्तोत्र बना रहे हैं उसे तू प्रेम से जान कर ध्यान से ले चतुर्दशोत्तर शततम सुक्तम भासारथ चारों ओर प्रकाशमान इवन प्रद्यप्त अग्नि और आदित्य देवताओं ने तीनों लोकों को व्याप्त किया है अंतरिक्ष स्थित वायु ने उनकी प्रीति प्राप्त की जब सभी तेजों से युक्त अर्चनीय सूर्य के तेज को देवों ने प्राप्त किया तब उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए आकाशीय जल की उत्पत्ति की भाषार्थ पृथ्वी आकाश एवं द्युलोक में स्थित अग्नि सूर्य एवं वायु की हविरदान के लिए भक्त उपासना करते हैं अनंतर बुद्धिमान श्रेष्ठ देव वह उपासना हम जानते हैं क्रांतदर्शी विद्वान सृष्टि अग्नि आदि का मूल कारण निश्चित रूप से जानते हैं उत्कृष्ट एवं गुह्य व्रतों का मूल कारण भी वे जानते हैं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 भाषार्थ एक अद्वितीय पक्षी अंतरिक्ष में संचार करता हुआ उसमें प्रवेश करता है वह ही इस संपूर्ण जगत विशेष रूप से देखता है उस देव को मैं उपासना द्वारा परिपक्व बुद्ध से निकट से देखता हूं उसका एवं माता वाक का मिलन होने पर माता ने उसे प्रेम से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 भासार्थ 36 और 4 चार 40 प्रकार के सोमपात्र स्थापित करते हैं तथा 12 प्रकार के छंद कहते हुए सोमपात्र रखते हैं विद्वान लोग इस प्रकार बुद्ध से यज्ञ का निर्माण करके यग्य उस रत को रिग वेद एवन साम वेद से चलाते हैं भाशार्थ इस यग्य रूप परमेश्वर के और भी चोदह विभूतियां हैं उस यग्य को साथ मेधावी होता इस्तुति द्वारा संपादन करते हैं उस व्यापक एवं पवित्र यज्ञ मार्ग का इस लोक में कौन वर्णन कर सकता है जिस सुयोग्य मार्ग से देव सोम पान करते हैं भाशार्थ हजारों में केवल 15 अंग प्रमुख है आकाश एवं पृथ्वी जितने हैं उतना ही वह है ऐसा समझो क्योंकि सहस्त्रों प्रकार की उसकी महिमाएं हैं सामर्थ्य हैं ब्रह्म जितना अनेक प्रकार से विद्यमान है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 पंच दशोत्तर शततम सुक्तम भाशार्थ इस नए बालक अगनिका सामर्थ अदबुद है जो अपने माता पिता रूप द्यावा पृथवी के पास दुग्ध पीने के लिए नहीं जाता जो इस्तन दूध नहीं पीकर भी यह बालक उत्पन्न हुआ है वास्तव में द्यावा पृथ्वी सभी की काम दुधा है जन्म के साथ ही इसने जल्द ही महान दूत के कार्य का भार ग्रहण करके देवों के लिए भवी वहन करता है भाषार्थ जो सबसे श्रेष्ठ कार्य करने वाला और दाता है उसका नाम अग्नि यजमानों ने रखा है जो अग्नि ज्योति रूप दांत से ज्वाला से जंगलों को अच्छी प्रकार से भक्षण करता है जुहु नामक उच्च पात्र में अर्पित हवि को शोभन अग्नि ग्रहण करता है जैसे समर्थ पुष्ट वृषभ घास खाता है भाशार्थ हे तोताओं तुम पक्षी की भांति वृक्ष अरण का आश्रय करने वाले तेजस्वी अन्न के दाता शब्द करने वाले सब जगह व्यापक वन को जलाने वाले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 भासार्थ अत्यंत स्तुत्य स्तुति करने वाले भक्तों का परम मित्र स्वामी वह ही वाहे एवं समीपस्थ शत्रु का नाशक है वह अग्नि हम स्तुति करने वालों एवं हवि अर्पत करने वालों की रक्षा करे और वही अग्नि उन हमको अन्न रक्षा आदि प्रदान करे भासार्थ हे श्रेष्ठ पिता वाले अग्नि बहुत बलशाली विपुल अन्न दान करने वाले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 तेरी कृपा से श्रेष्ठ वीर पुत्रों से युक्त हों तथा दीर्घतम श्रेष्ठ आयु को धारण करें भाषार्थ हे अग्नि इस प्रकार वृष्टि हव्य के पुत्र उपस्थित नाम के दृष्टा ऋषियों ने तेरी स्तुति की तू उन स्तुति करने वाले तथा विद्वानों की रक्षा कर वश वश मंत्र बोलकर मुंह और हाथ ऊपर उठाकर हवि समर्पित करने वाले तथा नमः नमः कह कर स्तुति करने वाले स्तोताओं का तू पालन कर